नमस्कार आप सुंदर रेडियो 1107.8 एफएम पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है बातें मुलाकातें कार्यक्रम में स्वागत है आज के हमारे खास मेहमान सोनाली राय हैं जो उड़ीसा से बिलोंग करते हैं और ग्लोबल सबमिट सबमीट ब्रह्मकुमारी जो प्रोग्राम है उसमें आपने शिरकत किया है सोनाली जी बहुत बहुत स्वागत है जी हाँ जी ओम शांति कैसे हैं आप बहुत अच्छी हो जी जी जी थोड़ा सा अपने बारे में बताइए हमें क्या करते हैं वैसे आप Uh, फिलहाल तो मैं अभी एक यूके बेस्ड कॉलेज में काम करती हूँ बेसिकली वर्क फ्रॉम होम ही करती हूँ अच्छा। uh, और uh, मेरा जो काम है लॉकिक uh, में वो एज ए कस्टमर सर्विस ऑफिसर आई एम वर्किंग तो जी। तो जी जी। वर्क फ्रॉम होम करते वक्त uh, कितना टाइम आपको लगता है uh, सुबह से uh, ढाई बजे से लेकर के रात टेन थर्टी तक काम रहता है अच्छा जी तो चलिए बहुत अच्छी बात आपने बताया कि वर्क फ्रॉम होम ही करते लेकिन सुबह दोपहर में शायद ढाई बजे से शुरू करते हैं या सुबह नहीं दोपहर को दोपहर का दोपहर ढाई से लेकर रात दस बजे तक आपकी सेवा चलती है और इसमें करना क्या होता है बैठे बैठे ही खाली कंप्यूटर से हाँ जी, काम करना है। बैठे बैठे ही कंप्यूटर से काम करना होता है जैसे मुझे एलोकेशन मिला है कुछ बच्चों का आ, और बच्चों के साथ बच्चे मतलब जैसे हमारे में होता है ना कि हमारे 20-30 के बच्चे होते हैं जो कि कोर्स करते हैं लेकिन वहाँ पे 80-90 साल का भी बच्चे होते हैं अच्छा। तो उनका टेक केयर <laughs> करना पड़ता है और उनको उनके डे टू डे एक्टिविटीज़ जैसे असाइनमेंट सबमिशन हो गया उनके क्लासेस कैसे होंगे कोई क्लास आ रहा है नहीं आ रहा है उनके कौन सी किस किस चीज़ों में उनकी मदद करनी है हम यहाँ से घर बैठे बैठे वो सब करते हैं अच्छा अच्छा जी चलिए बहुत अच्छी बात है आपने बताया तो एक बार ड्यूटी शुरू हो जाते हैं तो मेरे ख्याल से फिर हिलना नहीं होगा हिलना हिलना बहुत कम मिलता है एक घंटे का ब्रेक मिलता है बीच में जबकि अच्छा हम अच्छा। अपना खाना वाना बनाते हैं फिर खाते हैं और बाकी अच्छा अच्छा। थोड़ा थोड़ा तो होता ही है घर में रहते हैं तो चलिए अच्छी बात है और आपके हॉबीज के बारे में बताइए खाली टाइम में आप क्या करना पसंद करते हैं हाँ हॉबीज के बारे में अभी के तो बताऊँ तो अमृत बेले से लेकर के दिन जो स्टार्ट हो जाता है उसके बाद फिर मुरली क्लास उसके बाद फिर हमारा काम सारा स्टार्ट होता है खाना बनाना नहीं हॉबीज इंटरेस्ट वाली बातें क्या क्या है अच्छा। खाली टाइम पे आप क्या करना पसंद करते हैं खाली टाइम पे मैं गाना गाती हूँ गाना सीखना तो बहुत टाइम से छोड़ दिया था बाकी खाली टाइम में अभी मैं गाना गाती हूँ और कभी-कभी मोबाइल में देख लेती हूं, बस वही चीजें हैं अच्छा। और ऐसा तक कोई खास चीज है नहीं बुक्स कभी पढ़ लेते हैं ओके ओके जी तो बुक रीडिंग करना अच्छा लगता है आपको जी तो इन रिसेंट में एक दो महीने में या इस साल में कोई किताब आपने पढ़ी है अभी तो फिलहाल अभ्यक्त मुरली पढ़ रहे हैं अच्छा, <laughs> जी तो ब्रह्मा कुमारी इसका टीचिंग्स वाली बातें बात है जी तो ब्रमा से आप कितने समय से जुड़े हैं एक साल दो महीना हुआ है हमें जुड़ते हुए सितंबर सितंबर अगस्त लास्ट अगस्त में हम लोगों ने मैंने कोर्स किया था हु, उसके बाद हम जुड़े हुए हैं तो ब्रह्मा का मेन जो टीचिंग्स है उसमें कौन सी चीजें आपको बहुत अच्छा लगता है मेन टीचिंग्स मतलब जो ज्ञान है उसमें कौन सी चीज आपको बहुत अच्छा लगता है कौन सी चीज़ अच्छी लगती है मतलब ऐसा तो देखा जाए तो सारी चीजें अच्छी लगती है इसीलिए अभी तक टिके हुए हैं अदरवाइज <laughs> कब से चले जाते हैं <laughs> लेकिन लेकिन कुछ चीज़ें जो है आपको ध्यान अच्छा लगता है या मेडिटेशन अच्छा लगता है तो उसमें पर्टिकुलर किन चीज़ों को ज्यादा हाँ, आपको जो है आ, कैची लगता है वो तो पहले पहले तो योग नहीं लगता था हम्म हम्म अभी धारणा बहुत अच्छी हो रही है योग बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि जब ज्ञान समझ में नहीं आता है तब तक तो कुछ, भी नहीं, कुछ भी नहीं होता है हाँ। अभी ज्ञान समझ में आने लगा है हम्म हम्म कोई भी बातें हो मुरली में जो भी आते हैं जो भी बाबा कुछ कुछ बोलते हैं स्पेशल बातें वो सारी चीज़ें समझ में नहीं आती थी ऊपर ऊपर से जाता था जब अभ्यक्त वाणी सुनते थे पहले हुँ, पहले हुँ, लेकिन आजकल वो समझने समझ में आने लगे हैं हुँ, हुँ, और उसकी वजह से योग बहुत अच्छा लग रहा है जी जी, जी। और वो जैसे हर एक घंटे में एक एक मिनट का साइलेंस रहना काम करते हुए भी अपने आप को वो स्टेबल्ड पोजीशन में रखना जैसे कि मेरा जो काम है ऐसे तुरंत आप हाइपर हो सकते हो क्योंकि मैं बता रही थी जैसे कि बहुत एजेड लोग हैं उनको हैंडल करना पड़ता है और वो लोग बाहर के लोग जिनके साथ मैं काम करती हूँ स्ट्रेस नाम की जो चीज है ना उनके जीवन में वो एकदम वो अंधकार बन के बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। तो उसमें उन लोगों के साथ रहना उनको गाइड करना तो वो भी अपने आप में ही ये मुझे मेडिटेशन भी हेल्प कर रहा है बिल्कुल बहुत हद तक वो हेल्प करता है और जैसे एक चीज हमेशा मुल्ले में आती है कि खुद खुश रहोगे तो दूसरों को खुश रख पाओगे हम्म हम्म तो स्टेट ऑफ माइंड अपनी अपनी जो है मेरी स्टेट ऑफ माइंड जो होती है वो दूसरे सामने वाले को भी इफेक्ट करती है बिल्कुल तो बस यही चीज़ है <laughs> <laughs> चलिए बहुत अच्छी बात आपने बताया और आशा करूँगा कि हमारे सभी श्रोता मित्रों को भी अच्छा लग रहा है और जिस तरह से आपने बताया ध्यान के बारे में मेडिटेशन के बारे में सोनाली जी बहुत अच्छी बात आपने बताया कि जिस तरह से आप मेडिटेशन करते हैं और पिछले एक साल से ब्रह्मा कुमारी का इस मेडिटेशन को प्रैक्टिस कर रहे हैं अगस्त महीने से अब सितंबर है तो 12-13 महीने आपको हो गए हैं और इसमें आपने देखा कि जैसे जैसे आपको नॉलेज समझ में आ रहा है तो आप उसको अच्छी तरह से इम्प्लीमेंट कर पा रहे हैं अपने तनाव को कम कर और जहाँ क्लाइंट के साथ काम करते हैं जो विदेश के लोग हैं और सीनियर सिटीज़न है तो उनका जो स्ट्रेस लेवल है वो बहुत ज़्यादा हाई रहता है लेकिन आप अपनी जो है स्ट्रेस बिल्कुल नॉर्मल रखते हुए आप अपने स्ट्रेस को कंट्रोल करके जब उनके साथ डील करते हैं तो आपको काम करने में अच्छा लगता है और बहुत देखा गया है कि उनका भी स्ट्रेस लेवल थोड़ा सा कंट्रोल में देखा गया है तो ये आपने बहुत अच्छी बात बताया क्योंकि जिस तरह का हमारा अंडरस्टैंडिंग रहता है हमारी सोच रहती है वैसे ही हम दूसरों को समझ पाते हैं और क्योंकि हमारी सोच अगर अच्छी है तो लोगों को उसका भी इफ़ेक्ट आता है तो बहुत ही अच्छी बात आपने एक्सपीरियंस शेयर किया और मैं चाहूँगा कि एक आ, क्योंकि इस अध्यात्म क्षेत्र में हम लोग जो है कुछ आध्यात्मिक गीत हमने बनाए हैं तो उसमें से कुछ अगर के कोई गीत को आप अगर गुनगुनाना चाहें तो जरूर हमारे साथ आज के इस प्रोग्राम में आप सुना सकते हैं जी okay. um, so ये गाना है ये मत कहो खुदा से जी जी जो जी। मैंने काफी बार सुना हुआ है, तो तो बिल्कुल सुनाइए स्वागत है आपका जी ये मत कहो खुदा से मेरे मुस्किले बड़ी है ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है ये मत कहो खुदा से मेरे मुस्किले बड़ी है ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है आती है आधी आ तो कर उनका खैर मकदम आती है आधी आ तो कर उनका खैर मकदम से ही तो लड़ने खुदा ने तुझे जड़ा है ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है अग्नि में तपके सोना है और भी निखरता अग्नि में तपके सोना है और भी निखरता दुर्गम को पार करके हिमालय कोई चढ़ा है लाए रंग मेहनत आखिर तुम्हारी एक दिन लाए रंग मेहनत आखिर तुम्हारी एक दिन होगा विशाल तरूवर ओ बीज जो पड़ा है ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी है ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है ओ सर्व शक्तियों से जब साथ है हमारे जब साथ है हमारे हर काम उसके रहते हर चीज हुआ पड़ा है कभी हार नाना हिम्मत का कदम बढ़ाओ कभी हार नाना हिम्मत का कदम बढ़ाओ हजारों कदम बढ़ाने ओ सामने खड़ा है हजारों कदम बढ़ाने ओ सामने खड़ा है ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी है ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है बहुत ही प्यारा सा गीत आपने सुनाया सोनाली राय बहुत ही अच्छी तरह से आपने गुनगुनाया ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी है मुश्किलों से ये कह दो कि मेरा खुदा बड़ा है बहुत ही मोटिवेशनल गीत है और ये ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में बहुत ही पॉपुलर गाने में से एक गाना है जो आपने अभी गुनगुनाया बहुत बहुत धन्यवाद आपको इस गाने के लिए और मैं चाहूंगा कि सोनाली जी जाते जाते एक संदेश के रूप में एक मैसेज के रूप में आप क्या बताना चाहेंगे जैसे हमें आ, सिखाया गया है आ, जब हमने राजयोग मेडिटेशन किया था हर कोई भी बोलते रहते हैं कि अपने को आत्मा समझ के जब हम हर काम करेंगे तो वो कार्य सफलता से संपूर्ण होगा उसमें कोई बाधा नहीं आएंगी क्योंकि उसमें देह अभिमान नहीं होगा सोनाली जी बहुत ही प्यारा सा मैसेज आपने दिया कि जब अपने आप को आत्मा समझेंगे तो निश्चित तौर पे आप जो है एक एनर्जी के साथ जुड़ जाते हो और दुनिया की या देह की बातें आपके बीच में नहीं आती हैं जब हम देह को समझने लगते हैं या देह को जानने लगते हैं तो हमारे बीच में मान अपमान निंदा स्तुति की बात आती है लेकिन आत्मा समझने से मान अपमान निंदा स्तुति चारों अवस्था में हम समान रहते हैं इसीलिए कहा गया है कि अपने आप को आत्मा समझ के डील करो तो सब कुछ ठीक हो जाएगा तो बहुत ही प्यारा सा मैसेज आपने बताया है बहुत सारे लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छा मैसेज है कि जब भी आप कार्य स्थल पर जाएं, तो अपने आप को आत्मा समझ के कार्य करना शुरू करें तो देखिए बहुत अच्छा लगेगा और बहुत ही अच्छा पॉजिटिव वाइब्रेशन आपके आसपास में आपके ओरा में आ जाएंगे और आपको हेल्प भी करेंगे तो चलिए सोनाली जी थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए इस एपिसोड में और अपनी भावनाएं विचार और एक गीत सुनाने के लिए थैंक यू सो मच चलिए मित्रों आगे बढ़ते हुए मैं आपको सीधे जोड़ना चाहूँगा परम पूज्य श्री श्री श्री, श्री डॉक्टर बसवरामन्ना महास्वामी जी से मुलाकात होगी जो खास प्रेसिडेंट हैं श्री वैनकलू माहेश्वर महास संस्थान मठ इसके वो प्रेसिडेंट है और आपने बीए, ए बी एड एम और पी किया हुआ है और आप विशेष हेगुड्डा पोस्टर सोमपुरा डोपेट नीलमंगला तालुका में आप बेंगलुरु में अपनी सेवा दे रहे हैं और निश्चित तौर तो पे अभी ग्लोबल सब बीट में आप यहाँ पर पहुँचे हैं तो आपसे ज़रूर रूबरू होकर हमें बेहद खुशी होगी तो स्वामी जी का बहुत बहुत स्वागत है कैसे हैं स्वामी जी प्रणाम प्रणाम और मैं चाहूँगा कि आप थोड़ा सा अपने बारे में हमें और बताइए वैसे आपने पढ़ाई भी की है और पढ़ने के बाद इस क्षेत्र में आप आए हैं तो ये थोड़ा सा जो है ना कॉन्ट्रवर्सी लग रहा है मुझे तो मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा बताइए ऐसा क्या था इस सन्यास मार्ग में जो आपको इतना पढ़ने के बाद पी तक पढ़ाई करके भी ये संन्यास मार्ग यद्दारी कन्नड़ में यद्दारी सनातन धर्म ए कर्नाटक में बसवण्ण जी की बौथ धर्मस्थापक ए सन्यासी त्याग संकेत सन्यासी को त्याग संकेत ए संकतियल स्वामीजी ऋलीजियन स्वामीजी ए कर्नाटक में सोशल रिजियन स्वामीजी आ, सन्यासी आगोदू मनसगे कवि हाकदा सन्यासी देह के अल देह के तच बील कूड़ल संगम देव यने बेंदे अव्ब सन्यासी समाज सुधारक सांस्कृतिक भौतिकवा बौद्धिकवा राजकयू आर्थिकवा सांस्कृतिक वह नेतारी वरहमंत कर्नाटकद परंपरू सन्यासी के बहुत द्ड महत्व इवंतु अब हिंदू धर्म बसव फिलॉसफी धर्मी इवतु तो ना सन्यासत्व ना यम अर्पण मो आग सन्यासी आगद्व परमात्मे अर्पणे <laughs> स्वामीजी बहुत अच्छी बात बता रहे हैं कि उनका जो है जो बसवना है वो एक ऐसे रिलीजियन व्यक्ति रहे धार्मिक व्यक्ति रहे जो समाज सेवा के लिए काम करते रहे और सन्यास लेना शरीर के लिए नहीं है सन्यास लेना मन के लिए है मन की उन्नति के लिए उन्होंने बताया और फिर इन सारी चीज़ों को देखते हुए उनका जो है मन के प्रति अग्रसर होकर वो सन्यास धर्म को अपनाया है तो कहीं ऐसा नहीं लगा आपको फिलासफ़ी इतनी सारी चीज़ें पढ़ी है आपने तो वो फिर सन्यास मार्ग में कैसे काम आए भगवत सर्वांतरय आल आद तुप्दे हाला शरीर दी आदि आत्म परमात्म करदे हद्न उंट हालोगे तुप उंट अंतरामी शिवन कारण कले का सुल गुरुलाम देव कल बंगार गोल स्टोन हालो दूद तुप कल हे वनो हालो तुपो कटली मरद अग्निवे अंतरानी परमत्म शिव इवत शिव का गुरु मार्ग बहुत मुख्य भक्ति ज्ञान सेवा धारण बहुत मुख्यवा परमा यारो आत सेवेलो आतन साक्षात्कार आगुंतु नवद्वारूं नमगे शरीर दधार चक्र स्वादिष्ठान मणिपूरक हनाहत विशुद्धि आज्ञा ब्रह्मरंध्र शिखाचक्र पश्चिमचक्र आत्म नवद्वारे जीवात्म अंत भूमंडल आगोोगुगे कारणकर्ता परमात्म अम्मरवर उद्धार अवरवर कईयी अवर ऐल के कई अवंतु नवद्वार परमात्म जीवात्म चुंतु अदर क्रिया उसीकोशद आंम प्राण कंब सूत्र यंते। दिना गोबे वट्टे साय्यल सर हाथी देह वल के बिटा गेणु बे का <laughs> चलिए स्वामी जी ने बहुत अच्छी तरह से बताया कि किस तरह से वो इस सन्यास मार्ग के प्रति आकर्षण हुए क्योंकि जितना भी आप पढ़ लें तो जो भी आप कमाएंगे वो पेट के लिए होगा लेकिन इस संसार में अगर हम हैं तो ये देह नश्वर हैं ये कभी भी किसी को भी मौत आती है और मरना तो निश्चित है लेकिन मरने के पहले अगर हमें आत्मा साक्षात्कार न हो आत्मा जो चेतना है अब वो शरीर के अंदर नौ द्वार के बीच में ब्रीथिंग के साथ में हमें एहसास कराती हैं तो उस चीज़ को अगर हम लोग नहीं समझे तो फिर फ़ायदा क्या हुआ इस जन्म में आकर तो इसीलिए स्वामी जी जो है इस बात को समझ लिया अच्छी तरह से और फिर उन्होंने उस साक्षात्कार को माना हमारे अंदर जो एक चेतना है एक जैसे कि आ, बहुत सारे मिट्टी के खदान होते हैं सभी मिट्टी के खदानों में खजाना मिलेगा ऐसा नहीं है लेकिन कुछ ऐसे खदान भी होते हैं जहाँ पर हीरे मोती और सोना भी मिल जाता है आपको तो वैसे इस शरीर के अंदर भी बहुत सारी चीज़ें हैं लेकिन एक चेतना है जिसके बारे में हमें बिल्कुल भी हम भूल चुके हैं जैसे ही हम उस चेतना के साथ जुड़ जाते हो तो हम उस परमात्मा को भी प्राप्त कर लेते हैं तो इसीलिए परमात्मा को पाना ईश्वर को पाना उनका ये मुख्य लक्ष्य है और उसी लक्ष्य को पाने के लिए उन्होंने इस धर्म को सन्यास धर्म को अपनाया है और अपने जीवन में योग के माध्यम से जैसे उन्होंने बहुत अच्छी बात बताया ज्ञान योग सेवा और धारणा ये मुख्य चार सब्जेक्ट है हम भक्ति ज्ञान योग सेवा धारणा भी कह सकते हैं तो भक्ति के बाद भक्ति का जो फल है वो आपको ज्ञान मिलता है जैसे स्वामी जी के जीवन में जब उन्होंने आ, इस मार्ग को स्वीकार किया तो ज्ञान आचरण में आना शुरू हो गया तो ज्ञान के बाद आपका फिर योग शुरू हो जाता है योग माना आप उस परमात्मा की खोज में कनेक्ट हो जाते हो उसको समझने की कोशिश हो जाती है आपकी और अपनी आत्मा के साथ जुड़ जाते हैं फिर उसके बाद आती है आपके जीवन में ऑटोमेटिकली जब आपका योग बढ़ता है तो धारणाएँ भी आ जाती हैं और जब धारणाएँ आपकी अच्छी हो जाती हैं तो ऑटोमेटिकली लोगों की सेवा भी हो जाती है और जिनसे भी आप मिलते हैं या जो लोग आपको देखते हैं तो उन्हें कहीं ना कहीं एक आकर्षण बना रहता है कि भाई मुझे भी इस मार्ग में या स्वामी जी के साथ में कुछ कार्य करना है तो निश्चित तौर पे आपकी धारणा ही लोगों के अंदर सेवा भाव पैदा करती है तो बहुत ही अच्छी बात स्वामी जी बता रहे हैं और मैं चाहूँगा कि जाते जाते आ, आ, आ, संन्यास मार्ग में आपका घूमना बहुत होता होगा yes. अलग अलग जगह पे आप जाते ही हैं तो मैं चाहूँगा भारत में कहाँ कहाँ आपने भ्रमण किया है थोड़ा सा अपनी भ्रमण यात्रा के से समथिंग अबाउट योर टूरिजम ब्रह्म कुमारी आश्रम बहुत अच्छा आश्रम तुम्हारा चाहिए खुशी सतोष इले समर्पण भाव दिन से ऐकैक परंपरे अरे अब्वरी विश्वविद्य समर्पणा भाव येवरे मनुष्यन बोलो अलवरे क्यव सु सामरकू हैं आत्म समर्पण मंथी विश्वलैे ब्रह्मकुमारी विश्वविद्यू कतोषाँ इत्य अन्नोह विशेषवा भूरी भोजन व्यवस्थय मूलक सर्वरंदारत अनेक धर्म हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन येहूदी पार्शी बौद्ध जैन सिख मुस्लिम एल वर्गदूश्वर विश्वविद्यलय ब्रह्मकुमारी आश्रम जोड़क समाज के शांतिया बोध समाज के वह चि चिशक्त कोलसव ब्रह्मकुमारी आश्रम अदर जोतेली सोलर प्या प्लैंट बहुत अच्छा इडी स्वयं सूर्यनिंद्रहसी अदर मूलक वह तैयी आश्रम सरकार केांत्रक व्यवस्थय यह नमश्वरी ब्रह्म विश्वविद्यलयो निजवा खुशी सतोषवान कोंतु मिशनरी दासोह व्यवस्थय टेक्नलजी जपानी पास्ट केस भाला खुशी सतोषवान कोंतु आनंद सतोष भक्ति भाव यू सह मिलन ग्रह्म कुमारी आश्रम <laughs> जी जी <laughs> स्वामी जी ने बहुत अच्छी बात बताई कि उनका जो भ्रमण यात्रा में अभी वर्तमान में वो ब्रह्म कुमारी संस्थान में आए हुए हैं और यहाँ पर सभी लोग एक ईश्वरवादी हैं ये देखकर उन्हें बहुत अच्छा लग रहा है और सभी विधिवत जो है कार्य हो रहा है और इसमें अलग अलग टेक्नोलॉजी का भी प्रयोग किया गया है सोलार प्लांट लगाया गया है जिसमें जर्मन टेक्नोलॉजी का भी उपयोग करके सोलार प्लांट को अच्छी तरह से चला रहे हैं के माध्यम से यहाँ पर बीस हज़ार लोगों का खाना एट ए टाइम एक घंटे में बन जाता है और जितने भी लोग यहाँ आते हैं उन सभी का खाना इसी सोलार कुकिंग के माध्यम से ही बनता है और उससे तीनों टाइम बना सुबह दोपहर और शाम उसका उपयोग किया जाता है और ये जर्मन टेक्नोलॉजी और जर्मन गवर्नमेंट और भारत का गवर्नमेंट मिल इस कार्य को सपोर्ट किया है और जो बिजली बच जाएगी तो वो फिर यहाँ के लोकल जो गांव वाले हैं उनको फ्री में बांटने का भी लक्ष्य रखा है आगे चल के तो बहुत ही अच्छा लग रहा है स्वामी जी को ये सारी चीज़ें देखकर तो जाते जाते मैं चाहूँगा कि एक संदेश क्या देना चाहेंगे आप लोगों को रेडियो के माध्यम से आपको काफ़ी लोग सुन रहे हैं यस yes. योगा योग का दाटी योगदे हम मनुष्य सततव प्रयत्न असमर्थन समर्थन बबल शक्तिया कोंतु योग आलगव एवं टू थर्टिया फैक् वो अदे गांधार मांदार एब अगोरात्रिंग पूजी तनोडने मलग एब्रिसव पूजी ऊर कोलीगद मुन का नविल वदरदिंगव पूजी तोड़ मलग एब्री मुन लिंगव पूजी पु गोहत्यम पापिया ध्वनिया किंगव पूजी दुबि बंद पुष्प मुटि मलिनग मुन लिंगव पूजी कूड़ल संगम देव अंतर बेगीन जव बहुत अमृत गे अर टू थर्टी गांधार तुटति नर मांंदार अवंथद यह सन्यासी मत संसारे योग्यवे कष्ट कर्पण्यग्दू अदर मुदे आ सदर्भली ध्यान क्रिया इर्व सर्व दुख निवणे वह शक्तिया का टू थर्टी मार्निंग आ सदर्भली कोली कूगद मुन कोली नाकु गंटे कूगुंतु अद्की मुन गोहत्य पापिया ध्वनिया कल कूगुदिं मदल अवुद् पुष्प दु पुष्प मुटी मलिनग मुनवरे सूर्य सूर्यनदय तावरे जीवाड़ अवंधु सूर्यन उदय आगुंत सन्न उदय आद सब पुष्प दुबी बंद मुटदिंत मद पूजय ध्यान अव् आ रीतिया ध्यान यार याद कर्मदि बाधी भवबंधन भवपाशू आगोदन भवपाशादवेनय इंधण जन्म गुरली जंगमर पूजीलरी कारण के बहुजन्म के तिक्य्या अंत अहद शक्ति अरे अब बेगन शुभोदय अवंत आ सदर्भली योग ध्यान एल कर्म नश्वर आते शाश्वतवल आत्मा शाश्वत दैवस्वरूप परमात्म <laughs> चलिए स्वामी जी बहुत ही अच्छा संदेश आपने दिया और आशा करूँगा हमारे सभी श्रोताओं को भी अच्छा लगेगा आपने संदेश दिया कि सवेरे जो है ब्रह्म मुहूर्त के पहले ढाई से साढ़े तीन साढ़े चार तक जो है ये टाइम जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है और इसको आपने आप बहुत ही अच्छी तरह से विस्तार से बताया कि ये समय ऐसा है जब आप मुर्गा बाँध के पहले सूर्य उदय होने के पहले और गोहत्या होने के पहले क्योंकि चार बजे के बाद तो मुर्गा माँग देता है पाँच बजे के बाद सूर्य आ जाता है और फिर जो हमारा नित्य कर्म होता है वो करना शुरू कर देते हैं लोग उसके पहले अगर आप उठ जाते हो और परमात्मा को याद करते हो तो आपके जीवन में सारे दुख खत्म हो जाते हैं और आप वो समृद्धता को प्राप्त करते हैं जो ईश्वर आपको देना चाहते हैं तो सुबह जो है ब्रह्म मुहूर्ध्याय से सा साढ़े चार पाँच बजे के बीच में अगर आप उड़ जाते हो और योग करते हो तो वो आपको जो है एक समृद्धता प्राप्त करा देती हैं और दुखों से मुक्ति मिल जाती है आपका तो ये बहुत ही प्यारा सा संदेश स्वामी जी ने आपको दिया है तो चलिए इन्हीं शुभाशाओं के साथ स्वामी जी को भी बहुत बहुत शुभकामनाएँ मंगल कामनाएँ है करते हैं और वो इसी तरह ब्रह्माकुमारी आते रहे और अपने ज्ञान का अनुभव करके अपना भी अनुभव शेयर करते रहे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 to mm be -hmm.